देवी भागवत सातवां स्कंध त्रिशंकु पर मित्र की कृपा राजा जनबेजा ने पूछा मुने राजा की आज्ञा से मंत्रियों ने हरिश्चंद्र का राज्य पर अभिषेक कर दिया तदनंतर राजा त्रिशंकु की उस चांडाल देह से मुक्ति कैसे हुई वह वन में मरा या गंगा में कूद गया अथवा गुरु वशिष्ठ ने कृपा कर उसका साफ से उद्धार कर दिया आप यह सारा प्रसंग कहने की कृपा कीजिए कल्याण स्वरूप जगदम्बा का ध्यान करते हुए अपनी आयु बिताने लगा इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर विश्वामित्र मुनि तपस्या से छुटकारा पाकर सावधान हो पुत्रों और स्त्री को देखने के विचार से वहां पधारे आकर देखा कि मेरा परिवार सुख से समय व्यतीत कर रहा है अतः उनके मन में बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई उन परम बुद्धिमान विश्वामित्र ने स्वागत करने के लिए सामने आई हुई पत्नी से पूछा सुलोचने देश में घोर अकाल पड़ गया है उस अवसर पर तुमने अपने बुरे दिन कैसे बिताए अन्न के अभाव में इन तुम्हारे बालकों का पालन किसने किया यह बताने की कृपा करो सुंदरी मैं तपस्या में बिल्कुल संलग्न हो गया था अतः आ नहीं सका शोभने कांते पास में द्रव्य न रहने के कारण उस समय तुम कर ही क्या सकती थी व्यास जी कहते हैं राजन अपने पतिदेव विश्वामित्र की बात सुनकर मधुर भाषण करने वाली उस स्त्री ने उनसे कहा मनिवार आपके चले जाने पर उस घोर अकाल में मैंने जिस प्रकार परम दुखदायी समय व्यतीत किया है वह सुनिए अपने सभी बच्चे अन्न के लिए अत्यंत दुखी थे उन्हें भूखे देखकर कुछ तिन्ने का चावल प्राप्त करने के लिए मैं वन वन भटकने लगी मुझ पर चिंता के बादल छाए हुए थे किसी प्रकार कुछ थोड़े से फल की प्राप्ति हुई इस प्रकार निवार के सहारे कुछ महीने व्यतीत किए फ्रिवर निवार समाप्त हो जाने पर फिर मेरा मन चिंता से घिर गया जंगल में उस घोर अकाल के समय न अब कहीं निवार था और न भिक्षा ही मिलने की आशा थी वृक्ष सब फलहीन हो गए थे धरती में उत्पन्न होने वाले कंद मूलों का नितान्त अभाव हो गया था भूख से पीड़ित अत्यंत घबराए हुए मेरे बालक निरंतर रोने लगे मैंने सोचा क्या करूं, कहां जाऊं और इन भूखे बच्चों की दशा किससे कहूँ इस प्रकार मन ही मन सोच मैंने निश्चय किया कि किसी धनी व्यक्ति को अब एक पुत्र दे दूँ और उसका मूल्य लेकर उसी द्रव्य से अन्य बालकों की रक्षा करूँ इन भूखों मरते पुत्रों के भरण पोषण का दूसरा कोई भी उपाय नहीं है महाभाग ऐसा मन में सोचकर मैंने बेचने की बात इस पुत्र के सामने रखी वह अत्यंत डर कर रोने लगा मैं लोकलज्जा छोड़ इस रोते हुए बालक को लेकर घर से निकल पड़ी तब मार्ग में मुझे अत्यंत घबराई स्त्री को देख कर राजर्ष्री सत्यव्रत ने पूछा यह बालक क्यों रोता है मुनिवर तब मैंने उनसे यह वचन कहा राजन इस समय यह बालक मेरे द्वारा बिकने के लिए आ रहा है मेरी यह बात सुनकर उन नरेश का हृदय दया से पिघल गया उसने मुझसे कहा तुम इस कुमार को लेकर घर लौट जाओ तदनंतर किसी तरह उसने मेरे बच्चों का भरण पोषण किया मेरे ही कारण वशिष्ठ ने उस राजा सत्यव्रत को साप दे दिया कुपित हुए उन महात्मा ने राजा सत्यव्रत का नाम त्रिशंखु रख दिया और उसे चांडाल हो जाने का श्राप भी दे दिया कौशिक उस राजकुमार के दुखी होने से मैं भी बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरे ही निमित्त उस नरेश को चांडाल हो जाना पड़ा है अतएव अब तपस्या अथवा बल के सहारे जिस किसी भी उपाय से उस राजा की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है